अस्तव्र उवाच हेयोपादयताव संसार विपृहा जीवती यही निर्विचार दशास्प प्रवृत जायते रागो नवृत वही निरद्वन्व बालवधीमावस्त हा तो मीचती संसारम रागीी दुख जिहासया वीतरा गोिदुख तस्पी न खीती मोक्षेपी देहे पी ममता तथा न ज्ञानीनवा योगी कवल दुखवागस हर यद्युपदे ते हरी कमलाजोपिवा तथापी न तव स्वास्थ्यम स्वास्थ्यमरणते हे हेयो पादेयता तवत संसार विथ पाकुरा स्पृह जीवति या वही दशास पदम जब तक तृष्णा जीवित है जो कि अविवेक की, की दशा है तब तक हे और उपादे त्याग और ग्रहण भी जीवित है जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर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 और रोशनी कारण को समझने से तत्क्षण पैदा हो जाती है। इस बात को ख्याल में ले शरीर में कोई बीमारी हो तो पहले हम निदान की फिक्र करते निदान हो गया तो आधा इलाज हो गया अगर निदान ही गलत हुआ तो इलाज खतरनाक है इलाज करना ही मत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 समझ गहरी होती तो महावीर को देख के समझ लेता देखना काफी था आंख खोल के महावीर को देख ले आंख खोल के बुद्ध को देख ले, या आँख खोल के कृष्ण को देख ले क्या बाकी रह जाता है खुली आंख कि सब साफ हो जाता है तो पहला सूत्र है जब तक तृष्णा जीवित है जो कि अविवेक की दशा है तब तक हे उपादे, त्याग और ग्रहण भी जीवित है जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है तुम संसार से न छूट सकोगे जब तक तृष्णा है तृष्णा संसार है अब बड़ा मजा होता है बिना समझे लोग संसार से छूटना चाहते हैं।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 तुम एक एक लहर को शांत करने बैठ जाना एक एक लहर को लोरी सुनाना कि सो जा कि प्यारी बिटिया सो जा मंत्र पढ़ना राम राम अल्लाह अल्लाह अल्ला, या नमोकार और बीच बीच में आंख खोल कर देखना कि मंत्र का असर हो रहा कि नहीं लहरें तुम्हारे मंत्रों को सुनने वाली नहीं है लहरें इसलिए नहीं उठी है कि मंत्र का अभाव अगर मंत्र के अभाव के कारण उठी होती तो मंत्र के बोलते ही चुप हो जाती बैठ जाती लहरें इसलिए उठी हैं कि उनकी छाती पर एक अदृश्य हवा चल रही है जो हवा उन्हें कपा रही अब पानी कोई पत्थर थोड़ी है पत्थर पर लहरें नहीं उठती पानी पर लहरें उठती पानी तरल है तरंगित होता है अदृश्य हवा के झोंके भी उसे हिला जाते तुम्हारे मन में जो तरंगे उठ रही हैं वो तृष्णा की हवा से उठ रही हैं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 अष्टावक्र की सारी घोषणा यही है ये यह महाक्रांतिकारी उद्घोषणा है कि तुम अभी जैसे हो ऐसे ही आनंद को उपलब्ध हो सकते हो क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है इससे तुमने क्षण भर को खोया नहीं है इससे तुम च्युत नहीं हुए हो ये लहरें अभी शांत हो सकती हैं यही लहर के प्राण अदृश्य हवा में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 वहां तृष्णा है तृष्णा अशांति लाती फिर जितनी बड़ी तृष्णा हो उसी मात्रा में असांति होती इसलिए मैं तुमसे कहता हूं सांसारिक आदमी की अशांति धार्मिक आदमी से ज्यादा बड़ी नहीं कम है उसकी तृष्णा ही छोटी चीजों की है क्षुद्र चीजों की एक कार खरीदनी यह भी कोई बड़ी तृष्णा थोड़ा बहुत अशांत होगा एक बड़ा मकान बनाना ये भी कोई बड़ी बात है इतने बड़े मकान है बनते ही है, बनते ही रहे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 आना जाना कैसा फिर आंख बंद कर ली पता नहीं सुनने वाले ने समझा कि नहीं जाना आना कैसा जाना आना होता ही नहीं आकाश कहीं जाता आता अष्टावक्र ने कहा कि तुम मिट्टी का घड़ा ले आते हो तो मिट्टी का घड़ा आता जाता मिट्टी के घड़े के भीतर का जो आकाश है वो कहीं आता जाता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 आज नहीं कल सुख के अस्थि पंजर रह जाएंगी मुला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था उस स्त्री ने कहा कि विवाह के पहले मैं तुमसे एक बात पूछ लेना चाहती हूं अभी तो मैं जवान हूं सुंदर हु। जब मैं चालीस वर्ष की हो जाऊंगी और मेरे गाल पिचक जाएंगे और बाल सफेद होने लगेंगे और चेहरे पे झुर्रियों के पहले दर्शन होने लगेंगे और मैं बूढ़ी होने लगूंगी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 तुमसे कहा जाता है क्षण को छोड़ो शाश्वत को खोजो मगर बात वही है भाषा वही है दौड़ वही तृष्णा वही है और बड़े अंधर चढ़ेंगे तुम्हारी छाती पर और बड़ी लहरें उठेंगी तुम और अशांत हो जाओगे मेरे पास जब कोई साधु सन्यासी आ जाता है तो उससे मैं जितना कपते और परेशान देखता हूँ उतना सांसारिक आदमी को कपते परेशान नहीं देखता क्योंकि तुम तो शक्य की खोज में लगे हो वो तो अशक्य की खोज में लगा है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 विस्मरण हुआ है पाना थोड़ी है पाया तो हुआ ही है जानो ना जानो मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। जानो ना जानो तुम परमेश्वर हो परमात्मा हो तो तृष्णा के कारण बाधा पड़ रही रुको तो अपने से मिलन हो जाए तुम भागे भागे हो अपने से मिलना नहीं हो पाता और सबसे मिलना हो जाता है बस अपने से चूकते चले जाते हो पादेता तावत संसार विट पांकुरा और तृष्णा में बीज है संसार का फिर जहां तृष्णा है वहां स्वभावता चुनाव पैदा होता है क्या करें क्या न करें क्योंकि तृष्णा जिसको करने से भर जाए वही करें स्वभावता भेद पैदा होता है वही करें जिससे तृष्णा पूरी हो वह ना करें जिससे पूरी ना हो उस रास्ते पर चले जिससे पहुंच जाएंगे भविष्य की मंजिल पर उस रास्ते पर ना चले जिससे भटक जाएंगे और यहां कोई मार्ग नहीं अस्टावक्र कोई मार्ग प्रस्तावित ही नहीं करते अशावक् तो कहते हैं कि तुम जरा भीतर आंख खोलो तुम जहां हो मंजिल पर हो रिंझाई एक जैन फकीर जापान के एक तीर्थ पहाड़ पर तीर्थ था उसके नीचे ही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 लोग कहते कि चलो हम तुम्हें ले चले वहां लोगों को दया आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा हो गया फकीर पहाड़ चल नहीं सकता लोग कहते कांवर कर दें कंधे पर उठा लें प्यारा आदमी था लेकिन वो कहता कि नहीं तुम ही जाओ क्योंकि हम तो वहां हैं ही तुम जहां जा रहे हो हम वहीं हैं और तुम जाके वहां कभी ना पहुंचोगे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 प्रवृत्ति में राग निवृत्ति में दोष पैद, द्वेष पैदा होता है इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है सुनो इस अद्भुत वचन को प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्त्यो द्वेष एव निर्द्वन्द्व बाल बद्धि मेव व्यवस्थिता अब अगर तुम्हारे मन में तृष्णा है तो दो बातें पैदा होंगी यावत स्प्रहा यावत निर्विचार दशा स्पदम जहाँ चित्त में तरंगे हैं वहाँ तुम्हारी बोध की दशा खो गई तुम गहन अंधकार में भर गए जो है वो दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारी आँखें सुस्पष्ट न रहीं स्वच्छता खो गई आँखों का कुआरापन खो गया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 टांग रहे हो तो टांग दो रमन के पीछे भी गांधी की तस्वीर टंगी थी सज्जन हमें पहचान में आ जाता है। वो हमारी भाषा बोलता है तुम्हें भोजन में रस है वो विरस की भाषा बोलता है एकदम समझ में आ जाता है तुम्हें स्त्री में रस है वो ब्रह्मचरी की बात करता है एकदम समझ में आ जाता है तुम्हें धन की पकड़ है वो त्याग की बात करता एकदम समझ में आ जाता भाषा वही है जरा भी भेद नहीं है तुम्हारी और सज्जन की भाषा में जरा भेद नहीं तुम्हारी दुर्जन की भाषा उसकी सज्जन की तुम इधर को जा रहे हो वो तुमसे विपरीत जा रहा लेकिन रास्ता एक ही है तुम सीढ़ी पर नीचे की तरफ जा रहा है वो सीढ़ी पर ऊपर की तरफ जा रहा लेकिन सीढ़ी एक ही है संत तुम्हे बिल्कुल समझ में नहीं आता संत बेबूज प्रवत्तो जाए थे रागो पहले तो लोग प्रवृत्ति में राग रखते हैं ये कर लें ये कर लें ये कर लें फिर जब बार बार करके पाते हैं कि सुख नहीं मिलता तो सोचने लगते हैं निवृत्ति कर लें वो भी प्रवृत्ति की आखिरी सरणी है पहले सोचते हैं भोग लें और जब भोग में कुछ नहीं मिलता तो सोचते हैं चलो अब त्याग कर लें अब त्याग को भोग लें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 कुछ भी नहीं होगा क्योंकि होने के लिए द्वंद चाहिए शुभ और अशुभ एक साथ है रामलीला में दोनों सहयोगी हैं और तुम्हें अगर ठीक ठीक देखना हो तो कभी कभी रामलीला देख के रामलीला के पीछे भी जाके देखना पर्दे के पीछे तुम राम रावण को दोनों को चाय पीते पाओ गप करते इधर लड़ रहे थे पर्दे के इस बार पीछे गप कर रहे हैं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 निवृत्तो द्वेष एव ही और निवृत्ति है द्वेष मगर द्वेष भी तो बंधन है जिस चीज से द्वेष होता उससे हम बंधे रह जाते अटके रह जाते एक खटक बनी रह जाती ये कोई मुक्ति तो ना हुई निर्द्वो बाल बद्धी मानेव एव व्यवस्थिता ये सूत्र अद्भुत है स्वर्ण सूत्र है बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान है जैसा है वैसा ही है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 एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी पुराण पंथी सन्यासी विवाद करने आ गए रमन ने उसे जो वो पूछता था बार बार कहा लेकिन वो तो सुनने को राजी न था वो तो अपनी बुद्धि से भरा था अपने शास्त्र से भरा था वो तो बड़े उल्लेख शास्त्रों के उद्धरण दे रहा था और बड़ी तर्क वितंडा फैला रहा था रमन सीधे साधे वो उसे सुनते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 जो वो बिल्कुल पागल हो जाता और एक क्षण में ऐसा ठंडा हो जाता है कि भरोसा ही ना आता लोगों को कि एक क्षण में कोई इतना उत्तप्त हो सकता है और इतना ठंडा हो सकता छोटे बच्चे की भांति जीसस का बड़ा प्रसिद्ध उल्लेख है वो तो कहते थे कि सभी को क्षमा करो किसी का निर्णय ना करो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 एक वृक्ष के नीचे ईसा रुके भूखे थे वृक्ष पर देखा कि शायद फल लगे हों वृक्ष पर फल नहीं थे तो ईसा ने कहा कि देख हम आए और तूने फल ना दिए तो तू सदा सदा के लिए बेफल रहेगा अब तुझ में फल पैदा न होंगे बटन रसल ने लिखा है जीसस के खिलाफ कि यह आदमी बातें तो करता है शांति की लेकिन वृक्ष पे नाराज हो गए अब वृक्ष का क्या कसूर अगर फल नहीं लगे तो वृक्ष का कोई कसूर है इसमें नाराज हो जाना और इतना नाराज हो जाना कि सदा के लिए कह देना अभिशाप की कभी तो उस पर फल ना लगेंगे ये तो बात ठीक नहीं मालूम पड़ती रसल का तर्क भी ठीक है रसल ने एक किताब लिखी वाय आई एम नॉट ए क्रिश्चियन में ईसाई क्यों नहीं उसमें जो दलीलें गिनाई उनमें एक दलील ये भी है कि जीसस का व्यवहार उच्छल है और जीसस के व्यवहार में शांति नहीं है अशांति और निश्चित ही ऐसे उल्लेख हैं जो कि कहते हैं कि अशांति मालूम होती इसमें तो नाराज़गी क्या होनी लेकिन अगर तुम पूरब के मनीषों से पूछो तो तुम कहोगे वृक्ष पर नाराज कोई बच्चा ही हो सकता है थोड़ा सोचना छोटे बच्चे को देखा टेबल से धक्का लग जाता तो टेबल को एक चांटा लगा देता कि अपनी जगह रहे अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो बहुत पिटाई हो जाएगी दीवाल से सिट करा जाता तो दीवाल को मारने लगता ये छोटे बच्चे का व्यवहार है रसल की बात बड़ी विचारपूर्ण है लेकिन रसल को कोई पता नहीं है दशा है परम मुक्ति की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 अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम है अभी भीतर और बाहर में द्वंद पैदा नहीं हुआ अभी भीतर और बाहर में एक रस्ता है संत पुनः बच्चे की भांति हो जाता है अब फिर बाहर और भीतर में एक रस्ता होती संत का कोई चरित्र नहीं होता चौंकड़ा मत जब मैं ऐसा कहता हूं संत का कोई चरित्र हो ही नहीं सकता सज्जन का चरित्र होता है दुर्जन में दुष्चरित्रता होती है।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 सहज समाधि में वो बोध भी चला जाता ना विचार रहता ना निर्विचार रहता सहज समाधिकार थे आ गए अपने घर हो गए स्वाभाविक अब जैसा है वैसा है जो है वैसा है उससे अन्न था कि ना कोई चाय है ना कोई मांग इस जैसे हो वैसे ही के साथ राजी हो जाने में ही तृष्णा का पूर्ण विसर्जन फिर तृष्णा कैसी फिर तृष्णा नहीं बच सकती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 कभी न कब इधर आए किस लिए <laughs> तो पागल आधी रात नींद वैसी खराब की तो जल्दी कर क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हुआ जाता थोड़ी देर में भजन करने वाले लोग आते होंगे बड़ी अनूठी कहानी अनूठी क्योंकि उसके फिर मुकाबले में कोई कहानी पूरे संत साहित्य में नहीं तो कमाल भीतर चला गया कमाल भी कमाल ही था उसने कहा कि ठीक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 जब लोगों को भजन करते देखा तो वो ताली बजाने लगी वो जो लाश लटकी थी वो ताली बजाने लगी कहानी तो कहानी ही है सच होनी चाहिए ऐसा नहीं लेकिन बड़ी प्रतीकात्मक है कि कबीर चोरी को भी रांची हो गए बेटे का सर काटने को भी रांची हो गए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 मेरे पास बहुत मित्र पत्र लिख के भेज देते कि आप कृष्ण पर बोले बुद्ध पर बोले जीसस पर बोले कबीर नानक दादू सहजो फरीद सूफियों पे बोले जैन फकीरों पे बोले राम को क्यों छोड़ जाते तुलसी की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 भाग खड़े हुए किसी मौके पे देखा कि भागने में सहार है तो फिर ऐसा नहीं कि जिद की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए झंडा ऊंचा रहे हमारा नहीं रहे। कि देखा कि परिस्थिति भागने की है तो इसमें अकड़ अकड़ना रखी उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया रणछोड़ दास जी कृष्ण में एक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 वीतराग दुखमुक्त होकर संसार के बीच बना रहता और किसी खेत को प्राप्त नहीं होता वीतरागो ही निर्दुखस्त निर्दुखा तस्मिन अपनी न खिद्यती फिर कहीं भी रहे वीतराग पुरुष संसार में कि संसार के बाहर और संसार के बाहर कहां जाओगे जहां है वहां संसार ही है आश्रम में भी संसार है मंदिर में भी संसार है हिमालय पर भी संसार है संसार से जाओगे कहा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 तुम्हारे अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता अष्टवक्र ये कह रहे हैं कि तुम्हें बाहर से सब भांति मुक्त हो जाना पड़ेगा सदगुरु वही है जो तुम्हें बाहर से मुक्त कर दे जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर फेंक दे जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ दे जो तुमसे कहे भूल जाओ जो बाहर से सीखा छोड़ दो शास्त्र जो बाहर के हैं छोड़ दो सिद्धांत जो बाहर के ना रहो हिंदू न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध तुम तो भीतर उतर जाओ जहाँ कोई सिद्धांत नहीं कोई शास्त्र नहीं कोई शब्द नहीं तुम तो उस निर्विचार में डूब जाओ तुम तो वहाँ जागो जहाँ तुम्हारी आत्यंतिक प्रज्ञा का दिया जल रहा है वहीं से केवल वहीं से और केवल वहीं से रूपांतरण संभव है ये सुनते है? इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कृष्णमूर्ति जो आज कह रहे वो अष्टावक्र की प्रतिध्वनि है मूर्ति कहते कोई गुरु नहीं अनेक लोगों को लगता है कि यह तो बड़ी शास्त्र विपरीत बात है कहां शास्त्र विपरीत बात शास्त्रों का शास्त्र कह रहा कोई गुरु नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लेकिन इसका यह अर्थ मत समझ लेना कि अष्टवक्र की गीता का कोई उपयोग नहीं यही उपयोग है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 तुम्हारा स्वभाव मुक्ति है खरो यदुपेष्टा ते हरि कमल जो अभी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु भी मिल जाए तो भी तथापि न तब स्वास्थ्य सर्व विस्मरणाद्रते